मैं श्रद्धे राजेश्वरानंद जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वो हमें रामचरितमानस की की पावनी गंगा में लक्ष्मण चरित्र के माध्यम से अवगाहन कराएं आपके और उनके बीच वो अधिक समय नहीं लेना चाहता राजेश्वरानंद जी महाराज धन्यवाद